आवाज की दुनिया के दोस्तों आज के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई है एक प्रेरक कहानी। तो दोस्तों तैयार हैं प्रेरक कहानी सुनने के लिए कहानी का शीर्षक है सत्संग की दुकान एक दिन एक दिन जब मैं सड़क से जा रही थी रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा हुआ था बोर्ड पर लिखा था ईश्वरी किराने की दुकान। मेरी दुकान मेरी बढ़ गई। क्यों इस पर जाकर देखूं कि इस दुकान पर बिकता क्या है? जैसे ही यह ख्याल आया कि दरवाजा अपने आप खुल गया जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं खोलने नहीं पड़ते मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया मैंने दुकान के अंदर जाकर देखा कि जगह जगह पर देवदूत खड़े हुए हैं। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा मेरी बच्ची ध्यान से खरीददारी करना यहां सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए एक बार में यदि टोकरी भर जाए और उसे लेकर न जा सकूं, तो दोबारा आ जाना और फिर से टोकरी भर लेना और और यदि दूसरी पार भी टोकरी भर जाए जाए, तुम्हारी इच्छा अधूरी रह तो फिर से आ जाना टोकरी भरना और ले जाना अब मैंने सारी चीजें एक एक कर देखी सबसे पहले मैंने वहां से धीरज खरीदा फिर प्रेम और फिर समझ फिर एक दो डिब्बे विवेक के भी ले लिए आगे जाकर विश्वास के दो तीन डिब्बे उठा लिए मेरी टोकरी तो भरती चली गई आगे गई तो पवित्रता मिली सोचा इसे कैसे छोड़ा जा सकता है और फिर शक्ति का बोर्ड आया मैंने शक्ति भी ले ली आगे चलकर हिम्मत आई सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता तो मैंने उसे भी ले लिया थोड़ा और आगे बढ़ी तो सहनशीलता मिली और फिर मुक्ति मैंने दोनों को टोकरी में रख लिया मैंने बस सारी चीजें खरीद ली जो मेरे ईश्वर को पसंद है फिर एक नजर प्रार्थना पर पड़ी और मैंने उसका डिब्बा भी भी ले लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना कर लूंगी कि मुझे भगवान माफ कर देना आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को पूरी तरह से भर लिया और फिर काउंटर पर गई और देवदूत देवदूत से पूछा मुझे इन सब सामान का कितना बिल चुकाना होगा बोला मेरी बच्ची यहां बिल चुकाने का ढंग भी अनोखा ही है अब तुम जहा भी जाओगी इन चीजों को भरपूर बांटना और लुटाना जो चीज जितनी ज्यादा तेजी से लुटाओगी उतनी तेजी से उसका बिल चुकता होता चला जाएगा इन चीजों का बिल इसी तरह से चुकाया जाता है कोई कोई विरला इस दुकान पर प्रवेश करता है और जो प्रवेश कर लेता है वह माला माल हो जाता है वह इन गुणों को खूब भोगता है और लुटाता भी है ईश्वर की इस दुकान का नाम है सत्संग की दुकान जी हाँ दोस्तों सत्संग की दुकान हमें ईश्वर से मिले हुए इस खजाने को अपने पास सहेज कर रखना है। यदि ये खाली हो भी जाए तो फिर से सत्संग में जाकर अपनी टोकरी भरी जा सकती है तो आइए हम सब मिलकर इन सब विचारों से इन सब गुणों से अपने जीवन की टोकरी भरते हैं फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी तो अभी दीजिए अपने दोस्त भारती परिमल को इजाजत मिलूंगी फिर कभी फुर्सत में